ओम सहना ववतो सहनौन तो सह वी कर्वा वह तेजस्वी नधीतमस्वषा वह ओ शांति शांति, शांति। योगदर्शन की त्रेपनवी कक्षा में आप सभी का स्वागत है कल पचासवां सूत्र चल रहा था और इसमें पीछे जिस समाधि प्रज्ञा की बात की गई थी जिसका कि नाम प्रितम्भरा रखा गया था तो वह समाधि प्रज्ञा उसके प्राप्त होने पर क्या होता है वह इसे सूत्र में बताया गया कि उससे उत्पन्न संस्कार तज्जह संस्कार उससे उत्पन्न संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी वो अन्य संस्कारों को रोक देते हैं अब ये अन्य संस्कार क्या है तो ये अन्य संस्कार हैं व्युत्थान के संस्कार अब यहां ये देख करके ये शंका होने लगती है कि क्योंकि जैसा हम सुनते चले आ रहे हैं कि संस्कारों से वृत्ति बनती है वृत्तियों से संस्कार बनते हैं और ये क्रम निरंतर चलता आ रहा है कि संस्कार से वृत्ति और वृत्तियों से संस्कार प्रारंभ कहा से होता है चक्र तो है ये चक्र अब बन गया लेकिन ये चक्र अनादि काल का तो नहीं है प्रारंभ कहां से होता है इसका संस्कार से वृत्ति वृत्ति से संस्कार संस्कार से वृत्ति तो पहला हम इसमें इन दोनों वाक्यों में से संस्कार से वृत्ति और वृत्ति से संस्कार इसमें पहले क्या बोलेंगे अगर प्रारंभ मानेंगे तो वृत्ति से।, से संस्कार अब ये चक्र चल पड़ेगा हम्म हाँ। क्योंकि हम जो चक्र में देख रहे हैं तो संस्कार से वृत्ति और वृत्ति से संस्कार आपका प्रश्न है कि जब प्रारंभ वृत्ति से होगा तो वृत्ति कैसे बनेगी तो मुक्ति से लौट करके जब मनुष्य का शरीर जीवात्मा को दिया ईश्वर ने और वहां उसको इंद्रियां भी दे दी इंद्रियों में विषय ग्रहण करने की सामर्थ्य अब इंद्रिया जब विषय ग्रहण करेंगी अपने अपने विषय को पहुंचाएंगी तो इंद्रियों का विषय ग्रहण करना यह क्या है ज्ञान होना और ज्ञान होना जब हो रहा है ये संस्कार कहेंगे इसको या वृत्ति कहेंगे ज्ञान होने की प्रक्रिया चल रही है इसको वृत्ति कहते हैं क्योंकि चित्त के ज्ञानात्मक व्यापार का नाम चित्त के ज्ञानात्मक व्यापार का नाम क्या है वृत्ति क्रियात्मक का भी नाम वृत्ति है लेकिन यहां ये योग का विषय क्रियात्मक नहीं है और उससे हमें कोई बाधा भी नहीं है तो चित्त के ज्ञानात्मक व्यापार को वृत्ति कहेंगे और जब प्रथम शरीर मिला आंखें खोली मनुष्य ने अन्य इंद्रियों ने भी अपने विषय ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया तो ये जो प्रथम ज्ञान उत्पन्न हो रहा है इंद्रियार्थ संकर्ष से यह प्रथम ज्ञान ये क्या संस्कार से उत्पन्न हो रहा है नहीं यहां वृत्ति प्रारंभ हो गई अब इस वृत्ति से संस्कार बनने लगेंगे लेकिन वृत्ति से संस्कार बनने लगेंगे तो ये संस्कार बाधक क्यों हो जाते हैं फिर बाधक इसलिए हो जाते हैं कि ये जो संस्कार बनने लगते हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के द्वारा तो इंद्रियों की सामर्थ्य जितनी है जैसी है वैसा ही जान कराएंगी वो तो इंद्रियों की सामर्थ्य बहुत कम है और इससे उल्टा ज्ञान भी होने लगता है यहां उल्टा ज्ञान पिछले संस्कार कारण नहीं बन रहे हैं इसमें यहां जो उल्टा ज्ञान प्रारंभ हुआ इंद्रियार्थ संष से इसमें कारण हमारी इंद्रिया ही बन रही हैं। और सूत्र आपने सुना होगा सांख्य का इंद्रिय दोषात् संस्कार दोषाच अविद्या अविद्या की उत्पत्ति में दो कारण बताई उन्होंने संस्कार दोषात् से अविद्या ये जो कारण दूसरा वाला है ये तो जब चक्र चल पड़ेगा आपका ये तब घटेगा लेकिन इंद्रिय दोषात शब्द उन्होंने कपिल जी ने पहले बोला कि प्रारंभ हमारा इंद्रिय दोष से होता है कि इंद्रिय दोषात अविद्या इंद्रिय के दोष से अविद्या उत्पन्न होने लगी अब प्रश्न यह है कि इंद्रियों की फिर ऐसी ही सामर्थ्य क्यों है क्यों ईश्वर ने ऐसी इंद्रियां बनाई कि जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो मिथ्या ज्ञान भी होने लगता है उसके फिर अलग समाधान होंगे लेकिन मिथ्या ज्ञान इनसे होता है पहले इसको देखें कि मान लो हम स्टेशन पर खड़े हुए हैं और ट्रेन आ रही है दूर से करते हैं ना प्रतीक्षा जब कि आ गई आ गई आ गई ट्रेन खड़े होकर के देखते हैं तो दूर से ट्रेन हमें छोटी दिखाई देती है पास में आ जाती है तो बड़ा आकार दिखाई देता है हैं चंद्रमा हमें यहां से कितना दिखाई दे रहा है सूर्य कितना दिखाई दे रहा है पर्वत पर खड़े होकर के हम नीचे के पदार्थों को देखते हैं या पर्वत पर, पर खड़े होकर के दूर कोई ट्रेन जाती हुई दिखाई देती है कितनी दिखाई देती है क्या उतनी ही है क्या जिस गति से चलती हुई दिखाई दे रही है क्या उतनी ही गति है उसकी वैसी गति चलती है क्या वो चलती वैसी ही गति से है लेकिन हमें अब कम दिखाई दे रही है गति उसकी ही है उतन, उतनी ही है उसकी जितनी पहले थी लेकिन अब हमें कम दिखाई देने लगी वायुयान आकाश में जब उड़ता है हमारे सिर के ऊपर से निकला एकदम तीव्र गति से और थोड़ा दूर पहुंच गया अब लग रहा अरे धीरे हो गया अब ये गति उतनी नहीं रही है गति उतनी ही है लेकिन हमारी क्षमता इंद्रियों की ऐसी ही है तो इस कारण से अब प्रारंभ में जब ज्ञान होगा व्यक्ति को जैसे बच्चा है छोटा सा अब बच्चे को हम दिखा रहे हैं कि देखो ये रेल की पटरी यहां पर ये इतनी चौड़ी है खड़े होकर के वहां दिखा रहे हैं अब बच्चे से पूछा कि अब थोड़ा दूर पर दृष्टि डालो और वहां तुम्हें रेल की पटरी ये दोनों कैसे दिख रही है वो पास पास यही तो कहेगा कि जितनी दूरी यहां है इन दोनों की आगे इतनी दूरी नहीं है और बच्चा उसको सत्य ही कहेगा वो सत्य ही मान रहा है उस समय तो बच्चा कहेगा कि छोटी है ये आगे और यहां चौड़ी है अब उसको वहां जाकर के दिखाया अब वहां जाकर के दिखाया तो तब तो उसे अपना पूरा पीछे का भ्रम दूर हुआ तो ठीक ऐसे ही प्रारंभिक ज्ञान जो हम इंद्रियों से करते हैं मुक्ति से लौटने के बाद तो इंद्रिय दोष के कारण से ये जो वृत्तियां बन रही हैं हमारी तो इन वृत्तियों से उत्पन्न संस्कार भी वैसे ही बनेंगे अब यदि हमने उनमें सुधार नहीं किया बीच बीच में परीक्षण कर, कर के बार बार नहीं देखा तो ये चक्र अब ये चल पड़ा चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा जन्म जन्मांतर निकलते चले जाएंगे इसी का नाम है ये अविद्या और जब ये हम इसमें प्रयास करने लगते हैं ये सब क्या है ये योग क्या है संप्रजा समाधियां क्या है ये कि जो अज्ञानता जो अविद्या जो मिथ्या ज्ञान हमारे अंदर अब तक विद्यमान था अब हम क्या कर रहे हैं एक एक पदार्थ का प्रत्यक्ष कर करके कर देख रहे हैं कि जैसा हम अब तक जाने थे क्या ये वैसा ही है क्योंकि राग और द्वेश होते ही उत्पन्न तब हैं जबकि हम वास्तविकता से दूर हैं अभी तो इन सब बातों को देख करके साधक के मन में क्या आने लगता है कि ये संस्कार ये वृत्तियां बहुत बाधक है और शास्त्र सारा ऐसी के लिए है ये किसके लिए संस्कारों को दग्धबीज करने के लिए अब और प्रबलता आ गई हमारी धारणा में हमारे विचार में और प्रबलता आ गई कि ये तो हमारे हमारे शत्रु हैं ये संस्कार हमारे शत्रु हैं ये बाधक हैं ये जब तक रहेंगे हमें योग प्राप्त हो ही नहीं पाएगा हमें ईश्वर का साक्षात्कार हो ही नहीं पाएगा तो इसके बाधक लगने लगते हैं लेकिन यहां जब कहा गया कि समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार व्युत्थान संस्कार को रोक रहे हैं अब यहां प्रश्न उठेगा कि फिर अंतर क्या आया एक वो वो लोग है ना कि बिल्ली को हटा दिया फिर किसको पाल लिया कुत्ते को या कुत्ता हटा दिया बिल्ली पाल ली कैसे करके बोलेंगे उसको अर्थात जय समान प्राणी है एक को हटाया उसे हानि हो रही दूसरे को पाला ही वैसा ही है तो हमने व्युन संस्कारों को प्रज्ञाकृत संस्कार से नष्ट किया लेकिन अब ये पैदा हो गए हु? अब ये भी तो पैदा हो गए तो बात तो फिर वही की वही रही अंतर क्या हुआ बात हो रही है, है? आ, वो भी है तो यहां अंतर तो कुछ भी नहीं आया बात हो रही है संस्कारों को नष्ट करने की दग्ध बीज करने की और यहां हम बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि आह हाहा समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार है हमारा ये अरे है तो फिर भी संस्कार ही और हमने सुन रखा है पीछे संस्कार हमारे शत्रु हैं ये अब इसका समाधान ही सारा आगे जो आ रहा है यही सब भाव छिपे हुए हैं और एक अन्य प्रकार से भी हम इसको सोच सकते हैं कि जो योगी असंप्रज्ञात अवस्था तक पहुंच चुका हो व्युत्थान में कभी आएगा कि नहीं आएगा व्युत्थान में वो भी आएगा और हम ये मान के चले व्यक्ति के योगी है उसका भी योगी है उसका भी अंतर है मैं अभी असम्रजात की बात कर रहा हूं सीधी अंतिम वाली अंतिम वाली इसलिए मैंने की कि जिसने अपने संस्कारों को दग्ध बीज कर दिया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ और स्पष्ट कहें तो जीवन मुक्त क्योंकि संस्कारों को दग्ध बीज करने पर क्या उपाधि मिलेगी जीवन मुक्त और जब तक संस्कार दग्धबीज नहीं हुए जीवन मुक्त उपाधि नहीं मिलेगी ठीक है हम कह सकते हैं कि हमारी यह संप्रजा समाधि लग जाती है लेकिन अभी संस्कार शेष है अविद्या भी शेष है अविद्या शेष रहते हुए भी असंप्रज्ञा समाधि लग जाएगी संस्कार शेष रहते हुए भी असंप्रज्ञा समाधि तो लग जाएगी लेकिन जीवन मुक्त तो नहीं कह सकते उसको अभी क्योंकि जीवन मुक्त एक वो शब्द है कि जिसके बाद तो मुक्ति की गारंटी हो चुकी है सीट रिजर्व हो चुकी है कन्फर्म हो चुकी है उसका यह अर्थ है लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो योगी असंप्रज्ञा समाधि की अवस्था तक पहुंचने के बाद क्लेशों को भी उसने बीज कर दिया अब वह व्युत्थान अवस्था में आ रहा है तो बीज करने का अर्थ क्या है संस्कार सारे समाप्त और संस्कार सारे समाप्त वृत्ति तो होगी नहीं क्योंकि संस्कारों से वृत्ति बनती है अब नहीं होगी यानी सब कुछ भूल गया अब व्यवहार में आया वो क्या वो व्यक्तियों को नहीं पहचानेगा क्या अन्य कार्य नहीं करेगा क्या वो औरों को उपदेश नहीं देगा करेगा नहीं करेगा ये कार्य उपदेश देगा तो उपदेश देते समय वक्ता जो बोल रहा है कौन सी वृत्ति कार्य कर रही है उसमें अनुमान शब्द या प्रत्यक्ष क्या प्रमाण है कोई कोई नया ज्ञान प्राप्त कर रहा है वो? वो बोल रहा है तो प्रमाण वृत्ति है विकल्प वृत्ति है विपर्य वृत्ति है निद्रा वृत्ति है स्मृति वृत्ति है कौन सी है अब कौन सी वृत्ति में है इस समय वो स्मृति वृत्ति में स्मृति आ रही है स्मृति के आधार पर बोल रहा है और स्मृति ये वृत्ति का नाम है वृत्ति बनती है संस्कारों से संस्कार हो गए दग्ध कैसे कर रहा है व्यवहार अब क्या उत्तर आएगा इसका अर्थ यह है कि संस्कार मात्र जो हम शब्द बोलते हैं संस्कार केवल संस्कार मात्र हमारे शत्रु नहीं है क्योंकि ये देखो प्रज्ञा वाले संस्कार हमारी कितनी सहायता कर रहे हैं और पीछे भी आ चुका है कि संस्कार के दो भाग कर दिए अर्थात वृत्ति के दो भाग करके संस्कार दो प्रकार के बन जाएंगे वृत्ति के दो भाग कर दिए कौन कौन से क्लिष्ट और अक्लिष्ट क्लिष्ट से भी संस्कार बनेंगे अक्लिष्ट से भी संस्कार बनेंगे फिर उन दोनों का परिणाम बताया कि क्लिष्ट संस्कार हमें संसार की ओर जन्म मरण की ओर ले जाते हैं और अक्लिष्ट संस्कार मुक्ति की ओर ले जाते हैं तो अक्लिष्ट संस्कार सहायक बन रहे हैं या बाधक बन रहे हैं सहायक बन रहे हैं ऐसे ही यहां पर जो समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार हैं ये क्लिष्ट कहलाएंगे या अक्लिष्ट कहलाएंगे <स्थिण> ये अक्लिष्ट संस्कार है अब इन्होंने व्युत्थान संस्कार को बांधा अब वहां भी थोड़ा भेद करना होगा कि व्युत्थान के सारे संस्कारों को इन्होंने बाधित किया अथवा व्युत्थान में विद्यमान जो अविद्या के संस्कार हैं, जो क्लिष्ट संस्कार हैं, उनको बाधित किया क्लिष्ट संस्कार का अर्थ क्या होता है क्लिष्ट का अर्थ क्या है क्लेशयुक्त तो कह लो या क्लेश से उत्पन्न कह बातें बात ही है और क्लेश किसे कहेंगे अविद्या, अविद्या। तो क्लिष्ट संस्कार का अर्थ हुआ अविद्या के संस्कार उनको ये बाधित करते हैं क्या जो योगी असंप्रज्ञा समाधि लगा करके संस्कारों को दग्धबीज कर दिया जिसने क्या उसको यम नियम का उल्टा नहीं पता क्या उसको ये नहीं पता कि हिंसा किसे कहते हैं क्या उसको ये नहीं पता कि चोरी करना किसे कहते हैं क्या उसे ये नहीं पता कि अब अब्रह्मचर्य परिग्रह किसे कहते हैं ज्ञान है कि नहीं और एक वो व्यक्ति जो हिंसा चोरी ये सब कार्य कर रहा है उसको भी ज्ञान है क्या अंतर है दोनों दोनों एक से हो गए फिर तो दोनों को ज्ञान है लेकिन एक को कह रहे हैं हम कि ये जीवन मुक्त बन गया है एक को कह रहे हैं कि बंधन अवस्था में है ये क्या परमात्मा को परमात्मा सबसे बड़ा योगी है कि नहीं परमात्मा से बड़ा भी कोई योगी हो सकता है क्या क्या परमात्मा को ज्ञान है या नहीं हिंसा किसे कहते हैं चोरी किसे कहते हैं नहीं ज्ञान तो फल कैसे देगा हमारे कर्मों का और जीवात्मा का ज्ञान उसका जो क्या क्या किया है इसने कैसे पता लगाएगा उसको भी ज्ञान है तो ज्ञान होने मात्र से हमारे संस्कार बाधक नहीं बनते बाधक कब बनते हैं कि ज्ञान भी है और उसमें हमारी भोग की प्रवृत्ति भी है तो भोग की प्रवृत्ति और भोग की प्रवृत्ति में क्या तात्पर्य भोग तो वो भी करेगा जो जीवन मुक्त हो चुका है भोजन भी खाएगा वायु भी लेगा सारे कार्य करेगा तो भोग तो वो भी करेगा लेकिन भोग की प्रवृत्ति से तात्पर्य यहां पर कि ये पदार्थ इसका यदि मैं भोग कर लू इस विषय का तो मैं कृत कृत्य हो जाऊंगा ये जो भाव है हमारे अंदर मन में बस इसी को अविद्या कहते हैं यह मिथ्या ज्ञान हो गया क्योंकि इससे हमारी तृप्ति नहीं हो सकती भोगों से तृप्ति नहीं हो सकती अब केवल वह आवश्यकता के लिए सारे पदार्थों का प्रयोग करेगा तो इस तरह से यहां जो बात आ रही है कि समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार व्युत्थान संस्कार को बाधते हैं बाधित करते हैं तो वहां तात्पर्य है अविद्या के संस्कार लेकिन सूचनात्मक ज्ञान वो सदा रहेगा वो बीज नहीं होते और उनके बीज करने, करने से हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा बल्कि बाधा और पड़ जाएगी हम संसार में व्यवहार ही नहीं कर पाएंगे हम सब कुछ भूल जाएंगे फिर फिर न कुछ बोल पाएंगे न किसी को पहचान पाएंगे कुछ भी नहीं हो पाएगा तो सूचनात्मक संस्कार और प्रवृत्त्यात्मक संस्कार इन दोनों में अंतर है हमारी उधर प्रवृत्ति जो हो रही है एक सरल उदाहरण मैंने पीछे भी दिया था आपको कि मान लो हम आप सब जानते हैं कि शराब किसे कहते हैं और शराब पीने वाला भी जानता है शराब किसे कहते हैं लेकिन उसके अंदर प्राप्त करने की उसके अंदर प्राप्त करने की लालसा है प्रवृत्ति है क्यों वो उसमें सुख ढूंढ रहा है और जब पीता है तो सुख आता भी है उसके लिए। है? सब गम भूल जाता है लेकिन यहां दोनों प्रकार के वाक्य आते हैं कहीं तो ऐसे वाक्य आएंगे कि मैं पीता हूं गम भुलाने को और कहीं पर अधिक खुशी हो जाए तो अब क्या कहेगा खुशी भुलाने भुलाने को पी रहा हूं अरे जहां अनेक पार्टियां होती हैं वो खुशी का ही तो वातावरण होते हैं तो वहां भी पी रहे हैं और एक लोटा बेटा है सब सब लुटिया है कुछ है ही नहीं वो भी पी रहा है गम भुलाने को दोनों पिए पड़े हैं है? तो कहने का तात्पर्य कि हम आप भी जानते हैं शराब किसे कहते हैं और पीने वाला भी जानता है लेकिन हमारी आपकी कोई प्रवृत्ति नहीं है तो क्या ज्ञान होने मात्र से कोई बाधा पड़ी क्या शराब का हमें ज्ञान है तो ये बाधा डाल रहा है हमारे लिए हमें ज्ञान है यथार्थ ज्ञान किस रूप में ये हानि कर है हुँ? जब माता पिता बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए तो झूठ किसे कहते हैं माता पिता को ज्ञान तो है लेकिन हानिकर है ये साथ में और जोड़ा हुआ है लाभ की बात बताएंगे तो लाभ कर है ये ज्ञान साथ में जोड़ा हुआ है लेकिन प्रवृत्ति होना उसमें ये अलग चीज है और प्रवृत्ति भी किस उद्देश्य को लेकर के हो रही है एक साध्य को लेकर के प्रवृत्ति होती है एक साधन को लेकर के प्रवृत्ति होती है अब जो जीवन मुक्त योगी है इसकी प्रवृत्ति कैसी होगी साधन okay. मानते हुए और सामान्य मनुष्य की प्रवृत्ति कैसी होगी साध्य मानते हुए बस इतना अंतर आ जाता है तो इस तरह से संस्कार मात्र शब्द हमारे लिए शत्रु नहीं है विद्यात्मक संस्कार ये हमारे शत्रु हैं और उसको ये प्रज्ञा के संस्कार बांधते हैं अब प्रज्ञा के संस्कार हानिकर इसलिए नहीं है क्योंकि ये संस्कार विद्या से युक्त हैं और ये हमें लाभ पहुंचाएंगे तो अब देखिए आगे कि समाधि प्रज्ञा प्रभु संस्कारों व्युत्थान संस्काराशयम बाधते ये बाधते हैं उसको और व्युत्थान संस्काराभिभा अब यहां वही अर्थ लेना है अविद्या वाले सारे संस्कार उनका अभिभव हो जाने से तत्प्रभापन्न प्रत्यय जो वृत्तियां हैं न बनती, नो नहीं होगी कब नहीं होंगी समाधि काल में युत्थान काल में युत्थान काल में अब ये उत्पन्न नहीं होंगे और उपासना के समय भी हम जब बैठेंगे तो क्योंकि प्रज्ञा के संस्कार प्रबल हो चुके हैं पीछे जो इसमें अवतरण का में जो वाक्य आया था व्यास जी का समाधि प्रज्ञा प्रतिलंभे योगिना प्रज्ञा कृत संस्कारो नवो नवो जायते नया नया उत्पन्न हो रहा है हो रहा है दो बार बोल दिया नवा नवा दो बार कब बोलते हैं हम हाँ तो अब यही इसी बात के लिए सूत्र आते हैं अब जैसे आपने कहा ना व्याकरण की क्या आवश्यकता है? है और क्या व्याकरण की यही व्याकरण में है यहां क्यों बोला गया दो बार ये तो सूत्र है इसका आठवें अध्याय में नित्य वीपस योग नित्यता को कहने के लिए और वीप सा को कहने के लिए हमें शब्दों को दो बार बोलना होता है ये दो बार अर्थ कहां से आ गया इसमें पहला ही सूत्र है आठवें अध्याय का द्वे द्वे माने दो बार बोलना नहीं अभी पुस्तक खोली हुई है तो दो बार बोलना अब दो बार कहा बोलेंगे हम पहले तो कहा सर्वस्य तो अधिकार सूत्र हो गया ये कि आगे आने वाले सूत्रों में अब व्याकरण चल पड़ा कि आगे आने वाले सूत्रों में हम जो जिसको द्वित्व करेंगे वो पूरे को होगा सर्वस्य किसी एक अंश को नहीं जैसे नव शब्द है नव तो नव नव दोनों को यानी कि न और वह व को दो बार करता है या न को दो बार करता है ऐसा नहीं सर्वस्य अब अगले सूत्र आपको बताएंगे कहां-कहां ऐसी कहां स्थिति आती है जहां हमें पूरे को दो बार बोलना होता है तो अगला ही सूत्र आगे नित्य भी आ रहे हैं लेकिन हमारा यहां, नित्य से, ही काम चल जाएगा। तस्य नित्य यहां से कह रहा हूं मैं ये दु का प्रकरण यहां से प्रारंभ हो गया तो नित्य और वीपसा कहते हैं जैसे अभ्यास होता है ना बार बार बार बार हम्म ये तो है। ये तो आपने बना लिया का है क्या आपसे आपसे कि, आप कि कौन दे से ऋषि ने किस दर्शन में ये बोला है क्या बोलोगे आप कुछ नहीं संस्कृत की हिंदी की व्याकरण के नियमों को देख करके वो निकल आया जब तो देता जब, है में जब कहीं पर हम अपने मार्कशीट वगैरह दिखाते हैं कहीं जाते हैं इंटरव्यू के लिए कहीं पर भी नियुक्ति के लिए तो अपने प्रमाण पत्र ले जाते हैं नहीं साथ में मार्कशीट ले गए मान लीजिए और फोटो करा के ले गए और दिखा दिया वहां तो क्या कहेगा अधिकारी मूल दिखाओ अथवा इस पर किसी की मोहर लगवाओ अब मोहर किसकी लगवाएंगे कहेंगे भाई गजटेड अधिकारी तो ये ऋषि कौन है हमारे ये गजटेड ऑफिसर है तो इनकी मोहर स्टाम्प लगाना आवश्यक है तो पाणी ने अपना स्टांप लगा दिया नवा नवा पर तो हो गया काम अब कोई विरोध नहीं करेगा इसका क्यों दो बार बोला गया <coughs> तो मेरा कहने का तात्पर्य यहां जो कह रहे हैं ये व्यास जी दो बार इसको नबो नबो जाए थे इसका तात्पर्य अत्यधिक एक बार हुआ दो बार हुआ फिर हुआ फिर हुआ फिर हुआ, फिर हुआ ये बीप सा हो गया बार बार बार बार होना तो दो बार बोलने से काम चल गया बार बार कहने के लिए नहीं तो नवा नवाह नवा न नवा, नवा, कब तक बोलेंगे हम कि अगर इसने जो है संप्रज्ञा समाधि दस बार लगाई है तो दस बार नया नया संस्कार हुआ दस बार बोलना पड़ेगा नवा, नवा नवा ऐसा नहीं दो बार नहीं काम चल जाएगा ये सूत्र से निकल आया अर्थ तो बार बार जब ये उत्पन्न हो रहे हैं संस्कार और बार बार ये दबा रहे हैं व्युत्थान संस्कार को तो इनकी प्रबलता हो जाएगी अब और प्रबलता हो जाएगी तो व्युत्थान अवस्था में भी अब इनका प्रभाव वहां भी झलकने लगेगा अब तक क्या हो रहा था ये कम थे वो भी कम उसके लिए जो समाधि लगा रहा है जो लगा ही नहीं रहा है उसके लिए तो ये शब्द ही नहीं है बिल्कुल उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए वहां तो कम भी क्या बोलेंगे कुछ भी नहीं है प्रारंभ ही नहीं है अभी तो प्रत्याकृत संस्कार अभी तो प्रारंभ ही नहीं हुआ तो जिसके प्रारंभ हो चुके हैं और बार बार लगा रहा है लेकिन जिसके प्रारंभ हुआ है अभी उसका कम है कम है तो अभी व्युत्थान के संस्कार नहीं दबेंगे जब पलड़ा इधर का भारी हो जाएगा अब व्युत्थान में अविद्या के संस्कार जितने हैं उतने बराबर हो गए हैं तो तो बैलेंस रहेगा तो व्युत्थान में कभी अविद्या कभी विद्या कभी विद्या दोनों चलते रहेंगे और जहां इधर का पलड़ा भारी हो गया अब युत्थान में अविद्या के संस्कार दबने लगेंगे ऐसे योगी का व्यवहार अब बदल जाएगा गुरुजी नीच में भी करते थे जैसे नींद स्थिति आती है तो अष्टाद नीच में भी सूत्र से ही निकलते हैं एक तो बार मुझे याद गुरु जी अष्टाद याद कर रहे थे दोहरा पे जंगल में जाना होता था शौचालय के गए नहर में हम लोग कमंडल धोते थे धोते थे सूत्र याद कर रहे और धोते थे कमंडल तो छूट गए नहर में और अच्छे ले तो आए दूध का नंबर हो गया आए। तो ये स्वप्न अवस्था में भी क्यूँकी मैंने बताया था आपको जब मैं वेद मंत्र याद किया करता था तो इतनी पंद्रह पंद्रह सोलह सोलह घंटे रोज लगातार तो ये अवस्था हो गई के मान दिन में विशेष करके रात्रि में तो निद्रा गहरी आती ही है कम होते हैं स्वप्न लेकिन दिन में अगर थोड़ी देर के लिए झिककी आती है तो स्वप्न आने लगते हैं और वहां अध्याय के अध्याय पाठ चल रहा है अंदर ही अंदर हाँ। चल रहा है पाठ मंत्रों का पूरा ये होने लगता है यानी वहां भी उसका असर, हाँ। का असर हाँ। पहुंच गया जब वर्षा अधिक होती है कभी कभी झल लग जाता है ना तो भले ही आप कमरे में ही क्यों न बैठे हूं बूंद एक भी नहीं पड़ रही है यहाँ पर बूंद यहाँ एक भी नहीं पड़ रही है बूंदें बाहर गिर रही हैं, लेकिन हम देखेंगे अरे यहाँ भी कुछ ही बस गीला गीला ते थिस्टा ते थिस्टा ते थिस्टा से ठंडा ठंडा सीलन ये सीलन क्यों आने लगी अधिक वर्षा का प्रभाव यहाँ भी आने लगा कम वर्षा होगी तो कुछ नहीं है तो जब ये प्रज्ञाकृत संस्कार अधिक होने लगते हैं तो अब सर्वत्र प्रभाव आएगा इसका चाहे वो स्वप्न अवस्था हो चाहे जागृत अवस्था हो सब जगह प्रभाव पहुंचेगा तो व्युत्थान संस्कार अभिभा तत्प्रभा न भवन्ति और प्रत्यय निरोधे अव्युत्थान के संस्कार विद्या के दब रहे हैं वो वृत्तियां नहीं उठ रही हैं अब योगी फिर पहुंचा समाधि अवस्था में जाने की तैयारी कर रहा है और वहां प्रत्यय का निरोध हो गया किन प्रत्ययों का अविद्या वाले।, वाले तो उस अवस्था में क्या होगा समाधि उपतिष्ठते इसमें एक बात और विचार करने की है कि हम जब सामान्य समाधि में प्रवेश करते हैं प्रारंभ में तो हम प्रयास करके विचार करके एक एक विषय चित्त के आलंबन का उठाते हैं कि आज हमें अमुक विषय पर उसका प्रत्यक्ष करना है विचार तो नहीं कहेंगे प्रत्यक्ष वाली बात कही जाएगी यहां तो प्रयास कर करके हम आलंबन लेकर के और उसका प्रत्यक्ष करते हैं लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है कि सबका प्रत्यक्ष हो गया मूल प्रकृति तक जितने भी आलंबन हो सकते थे है? मूल अवस्था तक पहुंच करके अब पता लगा कि अब कुछ भी शेष नहीं है जिसके लिए हमें जानना हो ऐसा कोई विषय अवशेष नहीं रहा है आत्मा से अतिरिक्त बता रहा हूं मैं कि कोई विषय शेष नहीं रहा है और वहां तक हमने प्रयास कर करके करके -कर उनका साक्षात्कार कर लिया अब चित्त का कार्य चित्त का कार्य जो अपने स्वामी के लिए जीवात्मा के लिए जो अन्य सारे विषयों का ज्ञान कराने में सहायता कर रहा था उन सारे विषयों का ज्ञान उसने करा दिया अब करा दिया तो चित्त का कार्य नौकर का कार्य सेवक का कार्य पूरा हो गया जब सेवक का कार्य पूरा हो जाता है जो मालिक ने करने को दिया है तो क्या करता है सेवक कर? वो आ करके स्वामी के पास में बैठ जाता है शांत होकर बताया वो कर दिया अब उसके पास बैठ गया अब उसको करने के लिए कुछ भी शेष नहीं है तो शेष नहीं है तो मालिक के पास आके बैठ गया ऐसे ही यहां पर यह चित्त है जितने विषयों का ज्ञान करारा था सारा करा दिया उसने और कराने के बाद काम समाप्त हो गया अब ये क्या होगा अब बिना प्रयास के यहां कोई प्रयास नहीं करना है अब क्योंकि चित्त की चेष्टा यहीं तक थी अब कोई प्रयास नहीं करना है तो क्या करेगा वो सीधे जीवात्मा में जा करके उसकी गोदी में बैठ जाएगा और यही भाव सूत्र से जो प्रारंभ में आए थे तदा दृष्ट हु और वहां दो अर्थ हैं दृष्टा का स्वरूप दृष्टा जीवात्मा भी है दृष्टा परमात्मा भी है लेकिन यहां संप्रज्ञात में जो तीन अवस्थाएं प्रारंभ की हैं वितर्क विचार आनंद यहां तक का तो कार्य हो गया और यहां तक के कार्य में हमारा विशेष प्रयत्न चल रहा था अब प्रयत्न सारे समाप्त बाह्य विषय का सबका प्रत्यक्ष हो गया अब अस्मिता में जाकर के यहां चित्त जीवात्मा में जा करके उपस्थित हो जाएगा अब उसी का ज्ञान कराने लगेगा। एक संदेह होता है कि कर्म मूल प्रकृति प्रत्यक्ष करके उठा उठा करके करने के बाद ही हम स्मिता में जा सकते हैं कि यह हम डायरेक्ट अस्मिता में चले जाएंगे झगड़ा करने जरूरत है ना पड़े ठीक टिक नहीं पाएंगे उसी कारण क्या है उसमें कि हमने अब तक जो इकट्ठा किया है सारा जन्म जन्मांतरों से हम जिस पैटर्न पर चल रहे हैं जिस प्रवृत्तियों में हम जिन प्रवृत्तियों में हम घूम रहे हैं ये बाधा अवश्य पहुंचाएंगे ये बाधा तभी नहीं पहुंचाएंगी जब ये कार्य आपने समाप्त कर लिया हो अपना चित्त जिस कार्य के लिए लगाया गया है उदाहरण के लिए कहीं कोई, कोई विशेष घटना घट गई और घटना इतनी प्रबल घट गई सामान्य अधिकारी सामान्य पुलिस वाले सामान्य टीमें उसकी जांच नहीं कर पाती तो क्या करते हैं भाई यहां पर सीबीआई लगाओ केंद्रीय जांच ब्यूरो केंद्रीय अब उसको लगाना होगा और केंद्रीय जांच ब्यूरो की नियुक्ति कर दी गई उस कार्य के लिए अब वो केंद्रीय जांच ब्यूरो जिस कार्य के लिए नियुक्त किया गया उसका अधिकार वो कब तक रहेगा तो जब तक जब तक उसकी जानकारी पूरी छानबीन न हो जाए और छानबीन जब तक कमी आ रही है तब तक वो जांच चलती रहेगी चलती रहेगी वर्ष बढ़ते रहेंगे आगे अगर कोई अधिकारी इसमें चला भी गया रिटायर हो गया दूसरा आएगा वो जांच चलती ही रहेगी लगातार अब यहां तो चित्त दूसरा नहीं आना है वकीला काम कर लेगा पूरा तो चित्त परमात्मा ने जिस जांच के लिए दिया वो जांच आपकी पूरी हुई नहीं अभी तो आपका आपके चित्त का अधिकार इसे कहते हैं साधिकार होना चित्त का ये चित्त का अधिकार ये बना ही रहेगा और बना ही रहेगा तो ये आपके पास चुपचाप आकर के नहीं बैठेगा जैसे अभी बात कर रहा था मैं काम खत्म ही नहीं हुआ उसका और काम समाप्त तो नहीं हुआ है तो ये आपका दर्शन नहीं कराएगा अभी ये मालिक क्योंकि आपका दर्शन कराने का अर्थ है मालिक के पास आके बैठ जाना और वो अवस्था है ही नहीं क्योंकि चित्त कनाई से काम के लिए गया है भाई जांच समिति और जाकर के वहां बैठ जाए जिसको रिपोर्ट देनी है वहां कब जाएगी वो मुख्य अधिकारी के पास जांच समिति कब जाएगी जब पूरी रिपोर्ट तैयार करके कर कर कर कर और काम अधूरा है तो तो जाएगी तो क्या कहने के लिए कि अभी थोड़ा एक्सटेंशन कर दीजिए समय बढ़ावाने को जाएगी और इसके लिए जाएगी वो और जब काम पूरा हो जाएगा अब जांच रिपोर्ट फाइनल सौंप जाएगी तो ऐसा ऐसी अवस्था दबाएगी चित्त की तब आपका जो है दर्शन कराएगा ऐसे नहीं कराएगा जो डायरेक्ट घुस जाएगा नहीं होगा ऐसे संभव ही नहीं है नहीं, हम तो करता हूं, मैं तो उस कोशिश में हम सफलता ऐसे मिल नहीं पाएगी विधि यही है सारी तो इस तरह से जो मैं कह रहा था यहाँ पर कि जब चित्त जीवात्मा में ही पहुंच जाता है उसके पास आके बैठ जाता है तो ये तो है सम्रज्ञात अवस्था लेकिन अब एक और अवस्था की चित्त का कार्य दो हैं भोग भी है और अपवर्ग भी है दो कार्य हैं अब उन दो कार्यों में हम एक तो सामान्य अन्य सारे विषयों का ज्ञान वो चित्त ने करा लिया और मालिक के पास आके बैठ गया अब मालिक के पास आके बैठ गया तो यहां क्योंकि स्थिति ऐसी है जीवात्मा की कि आवश्यकता उसको अब है अब वो चित्त क्या करने लगा मालिक की सेवा करने लगा बाहर के कार्य तो हो गए समाप्त अब स्वामी की सेवा में जुट गया अब स्वामी की सेवा में यहां जुटना क्या है यहां स्वामी की सेवा में जुटने का अर्थ है कि अब स्वामी को स्वामी का ज्ञान कराने में वो सहायता करने लगा है इसी का नाम है अस्मिता वाली संप्रज्ञा समाधि अब यह कार्य भी उसने करा दिया अब क्या होगा अब तो चित्त का सारा काम समाप्त हो गया भोग भी गया और अपवर्ग भी गया अब चित्त में कोई वृत्ति है यहाँ भी एक वृत्ति है जो उसको ज्ञान करा रहा है स्वामी को स्वामी का ज्ञान ये, ये भी एक वृत्ति है लेकिन ये भी कराने के बाद अब वृत्ति वाला काम तो समाप्त हो गया वो है फिर निरुद्ध अवस्था अच्छा ये इसमें एक बात ये हो सकती है जैसे जब तक न हो जाए संस्कार चित्राप्त नहीं, होता। नहीं। दग्ध न होने का अर्थ क्या है अविद्या नष्ट नहीं हुई है हाँ। और अविद्या नष्ट न होने का अर्थ क्या है अविद्या कृत अविद्या से उत्पन्न वृत्तियां होती ही रहेंगी तो जब तक जब अविद्या हो तो तब से पहले तो सम्रज्ञा समाधि हो ही जाएगी किससे पहले दग्ध बीज से पहले तो दग्ध से पहले सम्रज्ञा समाधि तो मैं कही रहा हूँ तो हो ही जानी है अस्मिता में जैसे इन्होंने पूछा था कि अस्मिता में आ, क्या आ, जो है, शांत होकर के चित्त जो बैठा है ये नई वृत्तियों का न होना शांत होकर के चित्र बैठा है एक तो वो अवस्था है कि अभी आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ है और वहां शांत होकर के बैठ गया है ठीक है तो यहां तात्पर्य है कि बाहर के सारे विषयों का यथार्थ ज्ञान हो चुका अर्थात विद्या का प्रकाश हो गया है लेकिन जो संस्कार पीछे के बने हुए हैं हम ये तो कह सकते हैं कि इनसे वृत्तियां हमारी और नहीं उठ रही हैं अभी समाधि अवस्था में लेकिन व्युत्थान अवस्था में वो संस्कार अविद्या वाले जो अभी सुप्त अवस्था में कह लो उनको हैं, किसी भी अवस्था में कह लो लेकिन हैं, क्षीण हैं, ये ठीक है मान लिया हमने लेकिन अभी सांस चल रही है और वो कभी भी प्रबलता से आकर हमें पथ भ्रष्ट कर सकते हैं खतरा अभी टला नहीं है बना हुआ है खतरा लेकिन अब कालांतर में जाकर के जब असंप्रज्ञात्मे पहुंचेगा ये और ईश्वर का साक्षात्कार भी इसको होने लगेगा अब उसके बाद स्वयं ईश्वर उन संस्कारों को नष्ट करने में इसकी सहायता करेगा चित्त की बात है ना तो चित्त उस समय में तो अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो पाएगा किस समय समाधि संप्रज्ञा समाधि में स्वरूप में स्थित इसलिए होगा बाह्य ज्ञान जितना भी है प्रत्यक्ष का विषय वो पूरा कर दिया उसने लेकिन ये जो प्रत्यक्ष का विषय पूरा किया है ये वृत्तियात्मक है लेकिन संस्कार जो पीछे के विद्या के हैं वो ज्यों कि त्यों बने हुए हैं बने हुए कह रहा हूं मैं वो वो कोई क्रियात्मक रूप में वृत्तियां नहीं उठा रहे नहीं और लेकिन व्यवहार काल में व्यक्त काल में वृत्तियां उनसे उठ सकती हैं। है इसीलिए देखा जाता है कि एक वर्षों योगी रहने के बाद ध्यान उपासना कर अचानक पतन होने लगता है तो की यूपी में बहुत साल पहले छियासी सतासी में बहुत अच्छे योगी लंबे तगड़े बड़े अच्छे योगी सन्यासी थे बाद में पता चला कि वो वोस्ती हो गए सब कुछ छोड़ कर हो गए थे क्योंकि वृक्ष हमने वृक्ष हमने भले ही काट दिया हो और जड़ उसकी न निकाली हो तो लगेगा भाई देखो पंद्रह बीस दिन तो हो गए यहाँ देखो वृक्ष कटा हुआ है कोई चिंता की बात नहीं हाँ। लेकिन खतरा नहीं टा है अभी जहाँ थोड़ी सी सीलम वर्षा वगैरह आई और तुरंत ही अंकुर उसमें निकलने लगेंगे हमें निश्चिंता कब होगी हमारे लिए की जब जड़ भी हम उसको निकाल करके समाप्त कर दे वो फिर दगद भी व्यवस्था कहलाती है आत्मा का साक्षात्कार सीधा सीधा हम कर सकते हैं तो का साक्षात्कार नहीं।, नहीं ऐसा किसी ऋषि ने स्वीकार नहीं किया है दोनों का एक जो हम आलम्बन बनाएंगे तभी तो उसकी विषय जिसको बनाएंगे जिसको विषय बनाएंगे वो उसी का साक्षात्कार होगा यदि हम प्रकृति का विषय न बनाते हुए सीधा सीधा आत्मा को विषय सफलता ही नहीं मिलेगी प्रवृति होगी नहीं हमारी उधर को आत्मा का आलम्बन कर ही नहीं पाएंगे हम आत्मा तक पहुंचने का भी द्वार खुला ही नहीं है उस कमरे में हम प्रवेश ही नहीं कर पाए जहां आत्मा बैठा हुआ है अभी तो, तो चित्त का कार्य पूरा ही नहीं हुआ बाहर का अभी चित्त अंदर जाएगा ही नहीं चित्त की प्रवृति ही ऐसी है। अंदर जाएगा ही नहीं क्यूँकी हमारी प्रवृति भोगो में है अभी और भोगो में प्रवृति इसलिए है कि हमें अभी सामान्य ज्ञान हुआ विशेष हुआ ही नहीं अभी विशेष ज्ञान होने के बाद ही बच्चा जब खिलौने को खोल खोल के सारा देख लेगा ना तभी छोड़ेगा उस खुले खिलौने को और अगर सारा उसने खोल खोल के नहीं देखा है अभी तो उसमें राग बना रहेगा उसको सस्पेंस रहेगा पता नहीं कैसे कैसे है क्या है इसके अंदर है? घटना कहीं होती है भीड़ घटी हो रही है तो क्या होता है तुरंत हम जा, जा, जानना चाहते हैं क्या है ये क्या नहीं तो इस तरह से ये जिज्ञासा बनी रहेगी तब तक तो जो जानना था जान लिया जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया सारी अवस्थाएं वो तभी आती है उससे पहले आत्मा का साक्षात्कार संभव नहीं है ये क्रम ही है सुधा हाँ वो बात अलग है कि हमने पूर्व जन्मों में पीछे का कार्य कर लिया हो पीछे का और अब थोड़ा ही शेष रह गया है तो लगेगा कि वर्तमान जन्म में अन्यों को लगेगा ऐसा कि वर्तमान जन्म में देखो इस साधक ने कोई विशेष प्रयास तो किया नहीं था और ये इतना इतना जो है उच्च कोटि की अवस्था में पहुंच गया है तो पीछे का तो नहीं दिख रहा है सामान्य लोगों को पीछे भी इसने कुछ किया हुआ है विधि वही रहेगी क्योंकि ये विधि हमें वहां से देखनी है जहां से मुक्ति से लौट करके आए थे वहां से पकड़ो ना विषय के लिए तब समझ में आएगी सारी बात कि मुक्ति से लौट करके जो जीव आया है, है, है प्रारंभ करना है और वहां से प्रारंभ विद्या से ही होना है उसका क्यों इंद्रिय दोषार्थ वो निश्चित है विद्या होनी उसकी क्योंकि प्रश्न ये उठता है कि विद्या उत्पन्न कैसे हुई बड़ा विवाह चलता है इस विषय पर जैसे विशेष चिंतन मनन पूर्वक प्रकृति के स्वरूप को यथार्थ रूप में जान लिया मतलब इसका स्वरूप ऐसा होता है ऐसा होता है और इस काम के लिए है उतना जाए। तो तो न भी कर पाए तो लेकिन उसका स्वरूप जैसे होता है उसी प्रकार उसका व्यवहार भी करने लगा तब तो कर सकते क्या कमी रहेगी तुम्हारी क्या कहना चाह रहे हो वैसा व्यवहार भी करने लगा जान भी लिया तो और क्या चाहिए और विशेष ज्ञान कौन सा होता है फिर ये तुम विशेष ही ज्ञान बोल रहे हो जो, जो अपनी बात कह रहे हो विशेष ज्ञान करके बोल रहे हो सामान्य ज्ञान बोल रहे हो उसके लिए वैराग्य विशेष ज्ञान ही है ये वैराग्य होगा ही क्योंकि तो उसको यथार्थ रूप में समझ क्यूँकी ज्ञान से पराकाष्ठ है वैराग्य ज्ञान की पराकाष्ठ वैराग्य है और वैराग्य यदि हो गया है क्योंकि तुम्हारा कहना यथा की उसका व्यवहार वैसा होने लगा जो योगी का होता है तो इसका अर्थ है कि वैराग्य तो हो गया और वैराग्य हो गया तो ज्ञान की पराकाष्ठा हो गई अब हम सामान्य क्यों कह रहे हैं कि सामान्य ज्ञान किया है वो विशेष ज्ञान ही हो गया तभी ज्ञान की पराकाष्ठा होगी पराकाष्ठा शब्द का अर्थ ही यही है कि इसके आगे, आगे आपको जानने को शेष नहीं है तो यही तो होता है यही होना है और उसे पता लग जाएगा उसको ये परमाणु मेरे काम के नहीं है जो मुझे चाहिए वो इनमें नहीं है यही ज्ञान है विशेष देखो अच्छा तुम्हारे वाक्य में दो बातें हैं कि इस प्रकार के होते हैं प्रत्यक्ष नहीं है इस प्रकार के होते हैं ज्ञान कौन सा है ये शाब्दिक शाब्दिक शाब्दिक ज्ञान अभी तुमने प्रत्यक्ष की बात कही थी प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष को शाब्दिक नहीं कहते हैं प्रत्यक्ष को शाब्दिक ज्ञान नहीं कहेंगे उसने प्रत्यक्ष नहीं किया हाँ। रूप में अच्छी तो हाँ। तो नहीं हो पाएगा तो प्रलोभन दिया है और वो बिल्कुल भी जो है और हमारा दूसरों ने बता रहा हूँ की नौकरी छोड़ करके तब हम गूगुल बैराट हुआ तो हम छोड़ दर्शन व्याकरण पढ़ेंगे मेरी पुरानी डिग्रिया भी चला गुरुआ था निकलने के बाद मैं चंडीगढ़ चला गया वहाँ कथा वगैरह वगैरह कर लिए फिर फिर से दसवीं से सारी डिग्रियां दोबारा इकट्ठी कर ली दो बीजी गिर ली फिर मैं दिमागी पुरानी संस्कारों को तो अब ये मतलब ये बात नौकरी में तहसीदार की हैसियत की नौकरी छोड़ कर करके गुरुकुल्ञरा वगैरह वगैरह ढीलियां सारी जला करके फिर दोबारा पैदा हो गया ये तो कहने का भाव है कि पूरी तरह से जो है कि वास्तव रूप में अगर वो बैराग हो गया होता वास्तविक रूप से तो ये स्थिति बार बार आती ही नहीं, नहीं, नहीं ये तो ये कहने का भाव ये है कि हम ज्ञान से कई बार तो हो जाता संस्कार इधर बैराग हो जाता फिर भी इधर संसार वाले वगैरह कहा जाएगा इसको एक बार हो जाता तो हो जाता तो यह जैसे तो जब तक नहीं आत्मा साक्षात्कार करता है इसको यूं भी देख सकते हैं कि एक बार पीछे मैंने उदाहरण दिया था यह कोई बच्चा बहुत शोर कर रहा है बहुत शैतान है अम्मा कोई कार्य कर रही है अब मां कोई कार्य कर रही है और बच्चा भी वहां पहुंच गया कि मां मैं भी आपकी सहायता करूंगा इस कार्य में अब वो सहायता क्या करेगा वो बार बार बार बार बिगाड़ रहा है उसके कार्य को और तो मां क्या कहेगी उससे कि बेटा अगर तुझे मेरी सहायता करनी है तो तू कर तो सकता है सहायता मेरी लेकिन क्या करके चुपचाप बैठा रहे तो समझ ली मेरी सहायता पूरी हो जाएगी अब यही स्थिति यहां चित्त की है ये बच्चे के शैतान बच्चे के समान और आत्मा जो है अपना कार्य का तात्पर्य स्वयं का साक्षात्कार करना है उसको अब क्या कहा जाएगा भाई चित्त से कहा जाएगा तू तो शांत हो जा यानी कि बाहर के विषय मत लेके आ मेरे पास में और जब तू तो नहीं लेके आएगा तो तेरी शांत उपस्थिति मुझे अपना साक्षात्कार करने में सहायता सहयोग देगी तो यहां इसको शांत कर दिया गया अब इसने अपना भी साक्षात्कार कर लिया और चित्त की उपस्थिति यहां आने वाली है क्योंकि ये तो माना ही गया है कि चित्त का आलंबन बनेगा यहाँ आत्मा लेकिन अब यह भी कार्य जब कर लिया है अब चित्त का काम पूरा हो गया अब चित्त का काम पूरा होने के बाद भी चित्त है वहां पर लेकिन उसका होना न होना कुछ भी नहीं है और चित्त केवल इसलिए है कि अब कौन सा समय आए और ये मैं अपनी मूल प्रकृति में पहुंच जाऊं वो फिर नितांत मुक्ति वाली अवस्था यानी कि शरीर भी छूटेगा वो कार्य तब होगा लेकिन उससे पहले चित्त होने पर भी न होने के समान है अब न होने के समान है तो यहाँ अब आत्मा का क्या होगा अच्छा, ये ये अब आत्मा परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाएगा तो अब तदा दृष्टि होके दूसरा जो अर्थ दृष्टा का वो वहां घटेगा तो इस तरह से दोनों प्रकार से दृष्टा वहां पर अर्थ निकलते हैं जीवन मुक्त कहलाएगी नहीं अब ये अवस्था जो हाँ ये जीवन मुक्त अवस्था कहलाएगी और नितांत मुक्ति में कुछ नया कार्य नहीं होना है वहां तो यह है कि अब पूरा पूरा ही संबंध प्रकृति से जीवात्मा का यानी कि का मैं जो व्यवहार में हम हैं अन्य कार्य करते हैं वो भी समाप्त हो गए प्रकृति से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं रहा तो वही देखे आगे जो पंक्तियां आ रही है कि ततः प्रज्ञा ततः प्रज्ञा कृता संस्कार क्रम चलता रहेगा इतनी नवो नव संस्काराशय जायते ततश प्रज्ञा तत संस्कार अब आगे प्रश्न ये उठाया कि ये जो संस्कार हैं प्रज्ञाकृत संस्कार इनसे चित्त साधिकार क्यों नहीं होता अर्थात चित्त का कार्य समाप्त क्यों होने लगता है साधिकार न होने का अर्थ क्या है अधिकार की समाप्ति अधिकार की समाप्ति का अर्थ क्या हुआ कि चित्त जिस कार्य को करने के लिए नियुक्त किया गया है उस कार्य को बंद करवा देना तो वो कार्य बंद करवाने का जो कार्य है ये प्रज्ञा वाले संस्कार क्यों करने लगते हैं अर्थात इन संस्कारों से चित्त का अधिकार क्यों समाप्त हो रहा है चित्त क्यों नहीं सक्रिय रहता में हाँ कथम असौ संस्काराशय असौ संस्काराशय कौन सा प्रज्ञाकृत चित्तम साधिकारम न क्यों नहीं करेगा तो उत्तर दे रहे हैं कि की नज्ञाकृता संस्कारा हा, क्लेश क्षय हेतु चित्तम अधिकार विशिष्ट कुर्वन्ति अभी बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है इनके के प्रज्ञाकृत संस्कार ये करते हैं क्योंकि संस्कार, तो तो तो तो संस्कार की उपाधि तो इनको ही मिली हुई है इनको भी संस्कार शब्द से कहा जा रहा है और संस्कार शब्द से कहने का अर्थ क्या होगा संस्कार से वृत्ति और वृत्ति यदि है तो चित्र तो साधिकार रहा लेकिन आपका यह है मंतव्य अधिकार नष्ट हो रहा है चित्त का तो कैसे हो रहा है तो उसी का उत्तर दिया है कि ये जो प्रज्ञाकृत संस्कार हैं, ये क्लेश के क्षय का हेतु होने से ये क्लेश का क्षय कर रहे हैं पीछे आया था ना कि कियम बाधते और वित्थान संस्कार का अर्थ मैंने जो किया था कि अविद्या वाले संस्कार क्लेश के संस्कार तो ये उनके क्षय का हेतु है और हेतु होने से क्लेश के क्षय का हेतु होने से चित्तम अधिकार विशिष्टम न कुरंती न जो पीछे आया है नीति ये चित्त को अधिकार विशिष्ट नहीं करते इससे दूसरी बात क्या निकल रही है कि चित्त का अधिकार तब तक रहता है जब तक क्लेश विद्यमान है और क्लेशों को नष्ट करने का क्षेण करने का कार्य इन संस्कारों ने प्रारंभ कर दिया तो एक साथ नहीं होगा ये ये तो दिखा रहे हैं उसका परिणाम अंत में निकलेगा ऐसा लेकिन समय के बाद में कालांतर में काफी समय के बाद में तो चित्तम ही स्व ये संस्कार चित्त को उसके अपने कार्य से अपना कार्य क्या है भोगों में प्रवृत्ति उस कार्य से अवसादयंती इसको निरुत्साहित कर देते हैं अवसन्न सुना है नहीं उदास दुखी उत्साह घट गया है? डिप्रेशन में चला गया तो चित्त को ये डिप्रेशन में ले आते हैं ये संस्कार जैसे कोई व्यक्ति कहीं योजना बना रहा है जाने की कि चलो भाई टूर पर चलेंगे कहा जाएंगे टूर पर स्थान बताया उसने अब एक वहां का विशेषज्ञ आया और उसने सारा वहां का वर्णन खोल के रख दिया या इसको यूं भी ले सकते हैं कि हमें कोई मूवी देखनी है फिल्म देखनी है फिल्म की कहानी कोई सुनाता कहते हैं सस्पेंस खत्म हो जाएगा लेकिन अगर सुना दी जाए सारी कहानी अब उसकी रुचि ना रहेगी उसमें तो क्या होगा ये निरुत्साह करना हो गया ये तो ऐसे ही यहां पर ये प्रज्ञाकृत संस्कार ये कैसे हैं ये एक एक चीज का प्रत्यक्ष कर करके सारा देख रहे हैं और देख रहे हैं और चित्त उन्हीं में जाकर के प्रवृत्ति में हमारी दिला रहा है उन्हीं की तरफ हमें ले जा रहा है और वहां हमने प्रज्ञा की उपस्थिति में प्रज्ञाकृत संस्कार के द्वारा वहां सारा हमने उसका प्रत्यक्ष कर लिया है अब उसमें उत्सुकता नहीं रहेगी उत्सुकता नहीं रहेगी तो उसी का ये वाक्य है कि स्व कार्याद अवसादयंती और यही कार्य था चित्त का चित्त का कार्य यही तो था चित्त का कार्य जब तक हमें उसका भेद पता नहीं लग रहा है तब तक चित्त उस भेद का पता लगाने के लिए बार बार हमें उधर प्रवृत्त करेगा लेकिन हो क्या जाता है कि चित्त तो अपनी भूमिका सही निभा रहा है बार बार हमें प्रवृत्त कर रहा है इसलिए कि अब जान लो अब नहीं समझ आया तो अब जान लो तो लक्ष्य तो उसका वही है लेकिन हम जानने वाला कार्य न करके हम उसमें सुख लेने लगते हैं और ये जो प्रवृति हमारी बन जाती है सुख लेने की यह जानना नहीं हुआ ये भूल हो गई हमसे अब भूल होगी तो चित्त क्या करेगा वो फिर कर फिर ले जाएगा उधर के लिए बस यही कार्य है चित्त का और प्रज्ञाकृत संस्कार ये ऐसे हैं कि जो यथार्थ ज्ञान वाले हैं अब उधर उत्साह घट जाएगा तो स्व कार्याद अवसादयंती ये अवसान नहीं है ये सद्धातु है और अवसान में कौन सी है अवसान में कौन सी है कौन बताएंगे अब व्याकरण का महत्व पूछ रही थी हम पूछें कि अवसान शब्द का अर्थ क्या है तो आप देखेंगे भाई व्याख्या ने क्या लिखा है इसका भाव क्या है किसी और ने क्या बताया है हो गए ना निर्भर दूसरों पर पराधीन और आपको पता है कि इसमें धातु है शो अंत कर्मणी जहां कर्म का अंत हो जाए तुरंत पता लग गया अवसान समाप्ति कर्म का अंत यह है अवसान और यह है अवसाधन अवसाधन का अर्थ है निरुत्साह उत्साह न रहना उदास दुखी रहा ही नहीं उत्साह उसमें व्याधि इत्यादि में आता है ना वो चित्त की अकर्मण्यता स्त्यान आलस्य ये सब बाधाए तो यहां अब चित्त में बाधा डाली जा रही है चित्त को निरुत्साहित किया जा रहा है क्योंकि वहां की जानकारी वो समाधि में ले ले करके समाधि लगा लगा करके वो सारी लेने लगा पहले से ही तो पहले से ही लेने लगा चित्त का काम तो समाप्त हो रहा है धीरे धीरे हाँ शुअकर्मणी उससे बनेगा अवसान ल्यूट प्रत्यय करके तो ख्याति पर्यवसान ही चित्त चेष्टम तो चित्त की चेष्टा चित्त का जो व्यापार है चेष्टा अर्थात व्यापार चित्त का ये कहां तक रहता है ख्याति पर्यवसान ख्यावसान ये अंत जिसका और ख्याति कहा हुई संप्रज्ञात समाधि में ख्याति का अर्थ ज्ञान यथार्थ ज्ञान ख्याप्रकथ में यथार्थ ज्ञान हुआ और यथार्थ ज्ञान हुआ तो चित्त का कार्य वही जो जांच टीम बैठाई गई थी अपराध का जांच करने के लिए अपराधियों की जांच करने के लिए और उसने अपराधियों की जांच कर ली और जांच कर ली का अर्थ क्या है अपराध का पता लग गया अपराधी का पता लग गया तो जांच टीम अब समाप्त उसका कार्य उसकी चेष्टा समाप्त तो चित्त की चेष्टा यहीं तक है बस इसका अंतिम द्वार यही तक है तो ख्याति पर्यवसानम ही चित्त चेष्टतम ख्याति पर जाकर के जिसकी समाप्ति हो जाए तो यहां यही तक चित्त की चेष्टा है ये तो इस तरह से यहां तक इन्होंने ये संप्रज्ञात समाधि का जो विषय था ये पूरा हुआ है आगे अंतिम सूत्र भी ये कह रह गया है आज हो नहीं पाया ये इसको कल देखेंगे और इस अब और इसमें अब असंप्रज्ञात समाधि का विषय आएगा प्रणव धनी हो